नमस्कार आप आप सुन रहे रेडियो FM. समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग पांचवे चरण पे पहुंच रहे हैं जैसे कि हम लोग ने चार चरण जो है पूरे कर चुके हैं चार एपिसोड पूरे हो चुके हैं ह्यूमन डिजास्टर के बारे में शिफली वेदा जी ने इसको स्टार्टअप किया था और काफी अच्छी बातें हो रही थी कि हम लोग नेचुरल डिजास्टर के बारे में तो जानते हैं समझते हैं और उसको समझने की भी कोशिश करते हैं लेकिन उससे पहले जो बात है ह्यूमन डिजास्टर यानी मनुष्य किस तरह से अपनी या डिजास्टर करने के लिए निमित्त बनता है या उसके वजह से कुछ हो रहा है वो शायद हम लोग नहीं सोच पा रहे थे इस समय की मांग में ह्यूमन डिजास्टर को जो है एक नए रूप में हम सभी के बीच में रखने के लिए शेफाली वेदा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा और राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े तीसरे एपिसोड से बहुत ही अच्छा लगा राजीव जी ने अपने एग्जाम्पल्स सा हमारे साथ शेयर किया कि किस तरह से माता पिता और बच्चों के बीच में जो रिलेशनशिप है वहाँ जो डिजास्टर हो जाता है उसको कैसे कंपेर कर सकते हैं कैसे उसको पकड़ के रख सकते हैं वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के साथ उन्होंने बात को रखा और आज हमारे साथ एक नए मेहमान है जो एटिन जुड़े हुए हैं बेंगलुर से और ये स्टार्टअप के बारे में हमें कुछ नई बातें आज सुनाने वाले हैं तो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष एपिसोड में ह्यूमन डिजास्टर का ये पांचवा चरण में शेफाली वेदा से मैं शुरू करना चाहूंगा आप सभी की तरफ से तीनों का बहुत बहुत स्वागत है शेफाली जी राजीव जी एटिन जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में रमेश जी आ, सारे ऑडियंसिस को आ, कैसा लगा ये पूरा प्रोग्राम ये मैं चाहूँगी कि आप आ, इस फिफ्थ चरण में आ, इंसिस्ट करें उन लोगों से कि सारी चीज़ों को क्लब करके हमें बताएं ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें तो ये आप पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा जरूर जरू इसके, अल, इसके अलावा आज जो मैं करने वाली हूँ मैं इस सारे जो हम लोगों ने अब तक के चार एपिसोड किए हैं उसे हम कंक्लूड करेंगे और कंक्लूड किस इस तरह से करेंगे ताकि हमने क्या क्या किया है वो सारी चीजें हम देखें और हम ये देखें कि हम उस तरह से बनने के लिए या इतना परफेक्शन अपने में लाने के लिए इम्प्रूवमेंट अपने में लाने के लिए क्या क्या स्टेजेस और स्टेप्स के साथ गुजरेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से इसको प्रैक्टिस में लेकर आए और मैं कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स टूवर्ड्स दी एंड दूंगी रतिन के डिस्कशन और राजीव जी के एग्जाम्पल्स के बाद कि किस तरह से वो अपने इस टेक्निक्स और टूल्स को रेगुलरली यूज करे ताकि वो एक समझदार पेरेंट्स और एक अच्छे नागरिक बन के सामने आ सके क्योंकि पेरेंट्स में इसलिए कह रही हूँ कि पेरेंट्स का मैंने शुरू भी कहा था कि बच्चे उनकी दुनिया होती है और बच्चों से दुनिया बनती है जी। तो उनकी दुनिया बच्चे होते हैं इन्हीं बच्चों से हर दुनिया बनती है तो वो सारी चीजें हम लोगों ने जो डिस्कस की है उसका पूरा सारांश अभी निकल के आएगा आज और जितने भी ह्यूमन डिजास्टर जो हो रहे हैं उनकी गलतियों के कारण गलत डिसीजंस के कारण लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण या जो भी आज हम देखने जा रहे हैं या देखते हैं अपने आसपास उन सारी चीजों को हम किस तरह से सल्यूशन के रूप में लेकर जाएंगे सामने वो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा है आज कुछ और नई बातें उनको सुनने को मिलेगा राजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू रमेश जी मैं से करता हूं कि हम लोगो ने जो इसमें आपको श्रोतागण जो है हमने थोड़ा सा फीडबैक हम लोगों को और भी मदद मिलेगी तो ऐसा मैं समझता हूँ ये ये है जो कि हमें फीडबैक भी चाहिए होता है ताकि फर्दर इसमें इस किया जा सके। ठीक ठीक राजू जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं फीडबैक आपको चाहिए और हम लोग मैसेजेस और फोन कॉल्स रिसीव कर रहे हैं तो उसमें से जो फीडबैक होगा वो हम लोग फिर से कम्पेल करके सवालों को लेकर हम फिर सेनाएंगे जिसमें उनको सारे जवाब हम देख सकते हैं एक चीज और मैं इसमें एड करना चाहूँगा की फीडबैक के साथ साथ आज अगर कोई आपका पर्टिकुलर श्रोता कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम किसी एस्पेक्ट में फेस कर रहा है इन इश्यूज के ऊपर जो हमने डिस्कस किए हैं तो हम उसको भी उसके लिए भी कुछ समाधान सुझाव उनको दे सकते हैं तो ऐसे ऐसे सुझाव या समाधान को हम वेलकम करेंगे जरूर जरूर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छी बात आपने बताया आई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्रिया जी अटिन जी आप अपने बारे में थोड़ा बताइए क्योंकि हमारे दोस्त आज पहली बार आपसे मुलाकात कर रहे हैं सभी हमारे रेडियो लिसनर्स श्रोतागण उनको आप अपनी पहचान बताएं रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और शफाली जी को भी मैं थैंक कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आपके साथ जुड़ने का मौका दिया और राजीव जी आपसे भी इस प्रोग्राम में हम जुड़ रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस बात पे Uh, मै मे, मेरा प्रोफाइल ये है कि मैं स्टार्टअप्स के साथ काम करता हूँ और मैं जो स्टार्टअप्स मतलब अर्ली स्टेजेस में रहते हैं मैं उनको गाइड करता हूँ कि हाँ क्या चीज़ उनके लिए सही हो सकती है और क्या चीज़ गलत हो सकती है जिससे कि वो आगे जाके तकलीफ़ नहीं मिले उनको उनके बिज़नेस में क्योंकि स्टार्टअप एक इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पर लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत उम्मीदें ले स्टार्ट करते हैं और कुछ ही महीनों में या कुछ ही हफ्तों में उनको मालूम पड़ता है कि जो कर रहे हैं वो गलत है और वो उसमें सक्सेस नहीं पा पाएंगे नहीं। तो मैं इस ऐसे स्टार्टअप्स को गाइड करता हूं कि आप जो भी कर रहे हैं पहले से सोच लीजिए प्लान कीजिए फिर कीजिए उसको और अपना जो तो गोल है उसको फोकस में रखिए तो मैं खुद ने अपना स्टार्टअप चलाया है मैंने दस साल जी। में तो मुझे प्रैक्टिकल बहुत एक्सपीरियंस रहा है और मैंने जो जो मुश्किलें झेली मेरे स्टार्टअप में और जो जो कठिनाइयां मैंने फेस फेस की है मैं चाहता हूं कि वो सब मैं दूसरों से साथ शेयर करूं, जिससे कि उनको कुछ मदद मिल सके मेरे से क्यों क्या होता है कि जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो एक्सपीरियंस हम यदि शेयर करते हैं दूसरों के साथ तो उनको इससे बहुत कुछ पहले से ही जानने को मिलता है मतलब कुछ तो चलाया भी है स्टार्टअप और मैंने काम भी किया है और मैं हर स्टार्टअप के साथ जुड़ना चाहता हूँ जो अर्ली स्टेज है और जिसके पास कोई फोकस है और जो गोल है क्योंकि कोई भी स्टार्टअप में यह बहुत जरूरी है कि आपका जो गोल है वो फिक्स रहे आप मतलब कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ हमें करना है और यही नहीं कि महीना भर चलाया दो महीना चलाया तीन महीना चलाया फिर वो बंद करना चाहते हैं उसको क्योंकि उनका कुछ फोकस ही, ही नहीं रहा कोई गोल ही नहीं रहा और मैं आपके सारी श्रोताओं को ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा हो जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है उसको कोई मदद चाहिए कोई गाइडेंस चाहिए तो वो मेरे से जरूर संपर्क कर सकता है और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके काम आ सकूं और जो मेरा एक्सपीरियंस है उनसे शेयर कर सकूं जिससे कि उनको कुछ मदद मिले और सफलता मिले उनके काम में जी रतीन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और शायद हमारे दोस्त इस बात को सुनकर खुश हो रहे होंगे की एक्सपीरियंस के साथ साथ आपने जो भी इस तरह के फर्म चालू करना चाहते हैं स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनके लिए आप हेल्प भी करेंगे आपका जो एक्सपीरियंस है उनको मिलेगा तो वो लोग अच्छी तरह से सक्सेस को पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और शेफाली जी हाँ रमेश जी जी जी हम लोग अभी जिस तरह से चार एपिसोड में जो बातें की थी पेरेंटिंग के बारे में फ्रीडम के बारे में चॉइसेस के बारे में और पिछला जो एपिसोड हमने किया था कॉन्फिडेंस क्योंकि हर कार्य करने के लिए कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो भी आप नहीं कर पाएंगे और एक बहुत अच्छी बात आपने ये भी कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस हो तो भी मुश्किल आ सकता है क्योंकि लोगों के साथ फिर ज्यादा टाइम तक आप रन नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए एक कॉन्फिडेंस जो है आपका बहुत ही अच्छे ढंग से होना चाहिए जहाँ ओवर भी ना हो और लो भी ना हो तो वो चीजें आपने बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल देकर बताया है तो आइए आगे बढ़ते हैं स्वागत है आपका धन्यवाद रवेश जी रवेश जी मैं यहाँ अतिन से एक सवाल करना चाहूंगी और जी, जी परमिशन है आपकी जी जी जी, जी। क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ ऐसा नहीं ऐसा लगे हम लोगों को कि हम एक बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि बात डिजास्टर की है बात ह्यूमन के कैपेबलिटीज की है बात ये है कि आगे हम ये सारी चीजें जो हो रही है उसे रोक सके तो अतिन जी कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आप बताएंगे जो आपने फेस किया है या आपने अपने स्टार्टअप फ्रेंड्स के साथ देखा है कि किस तरह से वो नेचर को या जो वेलनेस हेल्थ ऑफ़ द इकोसिस्टम को हैरेस करते हैं या किस तरह से वो उनका जो डिप्रेशन है वो जाके उनकी फैमिली को अफेक्ट करता है इसको आप थोड़ा सा जरूर हाँ, शेफाली जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है की कि जो स्टार्टअप होते हैं उन, उनके जो जोश रहता है स्टार्टिंग में जैसे मैंने पहले भी बताया आपको वो अपनी फैमिली से बहुत ही क्लोज रिलेटेड रहता है क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे रहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे नौकरियाँ करें क्योंकि वो उनको कुछ बिज़नेस नहीं करना देना चाहते हैं। क्योंकि फ़र्स्ट उनके पेरेंट्स ने कभी बिजनेस नहीं किया है तो उनके मन में डर रहता है कि मेरा बच्चा क्या करेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी या फिर उसकी शादी नहीं हो पाएगी तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है बच्चों पर जो स्टार्टअप करना चाहते हैं और वो उनको मिस भी कर सकते हैं कभी कभी कि नहीं तुझे उल्टा हो, होगा ऐसा होगा वैसा होगा मेरा कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए उनको सपोर्ट करना चाहिए कि उनका बच्चा कुछ करना चाह रहा है कुछ अच्छा करना चाह रहा है कुछ दूसरा दूसरा करना चाह रहा है क्योंकि एक स्टार्टअप को जो स्टार्ट करना चाह चाहने चाहता है या जिसके मन में ये बात है कि वो स्टार्टअप करना चाह रहा है वही अप, अपने आप अप में बहुत बड़ी चीज है एक क्योंकि हर कोई इतनी हिम्मत नहीं जोड़ पाता है कि वो कुछ कर सके क्योंकि आजकल आई कंपनियां में या कहीं पर भी नौकरियाँ मिल जाती है लोगों को स्टार्टिंग में जैसे ही कॉलेज कंप्लीट किया फिर तो नौकरी ज्वाइन कर लो एंड हफ्ते में पाँच दिन काम करो शनिवार रविवार एंजॉय करो लाइफ को मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे जिंदगी जीना चाहते हैं बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस सबसे अलग हटके कुछ करना चाहते हैं इंडिया के लिए दुनिया में अपने कंट्री का नाम करना चाहते हैं जिनमें मन में एक हिम्मत है एक हौसला है कि वो कुछ दूसरा कर सकें कुछ नया कर सकें और यही नहीं जब स्टार्टअप करता है तो उसमें और भी बहुत से लोग जुड़ते हैं जिनको रोजगार मिलता है जिनको काम काज मिलता है क्योंकि हर एक व्यक्ति यदि काम करने लगे दूसरों के लिए तो दूसरों के लिए वो कैसे कोई जॉब क्रिएट कर पाएगा एंट्रप्रनर बन ही नहीं पाएंगे समाज में बदलाव भी नहीं आ पाएगा तो इस चीज का जो क्लोज रिलेशन है जहाँ मैं लिंक करना चाहूँगा इसको कि जो एक डिजास्टर फ़ैमिली में हो जाता है जिससे उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है फैमिलिया टूट जाती है मैंने ऐसे बहुत से एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे माँ मा, बाप के बीच में बच्चों के बीच में झगड़े हो जाते हैं कि वो माँ बाप बोलते हैं बच्चों की तुम घर से चले जाओ बाहर तुम ये नौकरी नहीं करना चाहते हो तो इस सब का जो है वो बहुत बुरा हो रहा है और मैं यही कहना चाहूँगा कि एज पेरेंट्स हमें हमारे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो कुछ करना चाह रहे हैं कुछ नया करना चाह रहे हैं और यही मेरा कहना है और यही मेरा मानना है कि हाँ हमें कुछ अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और एट लेटेस्ट स्टेजेस क्या होता है जो स्टार्टअप्स हो रही हैं बहुत सी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी हैं जो फंड्स रेज कर पा रही हैं जो आईआईटी वालों ने स्टार्ट किए है आई वालों ने स्टार्ट किए है वो सिर्फ एक सिंपल फंडा है उनका कि वो आई आई से है तो उनको ईजीली पैसा मिल जाता है वी का और वो फिर वो उसको बर्न करते हैं कस्टमर्स को एक्वायर करने में और फाइनली ये होता है कि छः महीना साल भर बाद वो और पैसा रेज नहीं कर पाते हैं तो वो बंद हो जाती है तो एक ये जो पूरा सिस्टम है स्टार्टअप्स का जो लोगों को ठीक से समझ में ही नहीं आया है कि स्टार्टअप होता क्या है स्टार्टअप सिर्फ ये नहीं होता है कि आप जाओ और पैसा उठाओ बी से या प्राइवेट इक्विटी प्लेयर से या एंजल इन्वेस्टर से और डिस्काउंट दे दो कस्टमर्स को कस्टमर्स को डिस्काउंट दे देते हैं आधे भाव में चीज दे रहे हैं उससे क्या हो रहा है जो दूसरी दुकानदार है उनको अफेक्ट होता है वो भी एक डिजास्टर क्रिएट कर रहे हैं वो क्योंकि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनके पास इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कुछ बड़ा कर सकें ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ आके पैसा लेके दूसरों से पैसा बर्न करके लॉस में चीज़ें बेच के सस्ते भाव में चीज बेच के अपने जो सोसाइटी है उसको एक पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है पूरा सोसाइटी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है ये लॉन्ग रन में इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा क्योंकि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी वो रेंट्स नहीं पे कर पाएंगे उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा तो इनफैक्ट जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं उनको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए यही नहीं कि वो सिर्फ अपनी कंपनी को ग्रो कर रहे हैं और दूसरों के पैसे पे डिस्काउंट्स दे रहे हैं बर्नआउट कर रहे हैं मैं बहुत से एग्जाम्पल दे, दे सकता हूँ मगर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे कि कंपनियाँ पाँच पाँच दस दस का डिस्काउंट दे, दे देती है नए नए मोबाइल्स पर जितनी भी मोबाइल शॉप्स है वो सब इतना सफ़र कर रहे हैं छोटी छोटी दुकानें बंद हो रही है अब आप बताइए ऐसे लोग कहाँ जाएंगे क्या काम कर पाएंगे तो ये एक पूरा डिजास्टर ही हो रहा है जो ये इकोनॉमी में जो स्टार्टअप्स है इन लोगों का मतलब ही गलत लिया है इन लोगों ने ये लोग जो डिस्काउंट का फंडा चला रहे हैं किसी कंट्रीज में कहीं भी ऐसा नहीं होता है मोस्टली कि वो डिस्काउंट्स पे डिस्काउंट दिए जाएं कस्टमर को एक्वायर करने के लिए और जो दूसरा मार्केट है उसको खराब कर सकें या खराब कर दें जिससे कि बिजनेस खराब हो रहा है पूरा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जो अपना इकोनॉमी है वो पूरी खराब हो रही है छोटे छोटे दुकानदार आर द पीपल हो आर सफरिंग द मोस्ट इस पूरे में ये होता है कि जो छोटे हैं वो लोग वही इफेक्ट होते हैं क्योंकि जो बड़े हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है छोटे लोगों को ही प्रॉब्लम है जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको प्रॉब्लम है जॉब्स नहीं मिल पाते हैं इन सब के कारण जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि छोटे छोटे यदि नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे वो लोग जॉब्स के लिए मेरा यही कहना है इस पूरे स्टार्टअप सिस्टम में कि लोगों को ऐसा बिजनेस क्रिएट करना चाहिए जिससे लॉस नहीं हुआ इकोनॉमी में लॉस करके कोई चीज बेचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है आप खुद ही सोचिए कि यदि आप आप लॉस करके कुछ चीज बेच बेच रहे हैं तो कब तक बेच पाएंगे साल भर दो साल उसके बाद जी तो आप सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जी आई थिंक जी आज मार्केट में हम लोग देख पा रहे हैं कहीं-कहीं जो है बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहाँ पर काफी डिस्काउंट डिस्काउंट मिलते हैं लोगो को तो शायद ये चीजें अगर बहुत ज्यादा पैमाने पे बढ़ेंगे तो छोटे दुकानदारों को तो नुकसान होगा ही वो कहा जाएंगे ये आपका सवाल है बहुत ही अच्छा शेफाली जी हाँ रमेश जी जी जी रमेश जी मैं आपसे जैसा स्टार्टिंग में बात कर रही थी कि मैं थोड़ा सा एक्शन में लेकर आऊंगी इस सारी चीजों को जो भी हम लोगों ने किया है की कि हम किस तरह से किसी भी एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ लेके जाए और किस तरह से हम मदद ले लोगों से एक बहुत प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट लेते हुए और टेक्निक के साथ रमेश जी हमने आज आ, स्टार्ट किया था डिजास्टर ह्यूमन कैसे करते हैं तो हमने ये देखा था कि जब वो बच्चा कंसीव करते हैं तब से एक डिजास्टर शुरू होता है क्योंकि उसकी माइंड मैपिंग तब से शुरू होती है तो इसका दिमाग बढ़ नहीं पाता है अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कि एक डिस्टर्ब फैमिली से आया हुआ बच्चा छोटे दिमाग का रह जाता है और वो प्रैक्टिकली भी अगर आप देखेंगे तो ये साइंस भी कहती है कि अगर उनका ब्रेन का स्कैन किया जाए तो उनका ब्रेन काफी छोटा नजर आता है उनके मुताबिक जो एक बहुत हैप्पी फैमिली से निकल आते हैं Mm -hmm. फिर हम इन बातों को लेकर गए थे कि पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चों की ब्रिंगिंग करें डिफरेंट स्टेजेस पे हमने जीरो से सिक्स की बात की थी उसके बाद हमने एडोलेसेंस एज तक की बात की थी उसके बाद हमने टीन की बात की थी और फिर हमने करियर की बात की थी जी. फिर हमने ये देखा था कि किस तरीके से पेरेंट्स या जो भी है जो इन सारी चीजों से सफर कर रहे हैं वो किस कौन कौन से पैरामीटर्स अपने लाइफ में लेकर आए जिसके कारण उनकी लाइफ एक सक्सेस की तरफ जाए हमने ध्यान दिया था तीन चीजों की तरफ कि जो पेरेंटिंग है वो एक प्रॉपर हो दूसरी हमने दिया था फ्रीडम कितनी मिले और क्यों मिले क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हिंदुस्तान में फ्रीडम की बहुत कमी है हम लोगों को बांध के रखना चाहते खासकर मेरी वो दोस्त लोग जो की लड़कियां हैं उनको ये बहुत अच्छे से महसूस होगा क्योंकि ये जो रेडियो है ये भी राजस्थान और गुजरात की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है तो वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो काफ़ी इस परिवार से निकलकर आती है जहाँ जेंडर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लड़कियों को भी आप फ्रीडम दें और उन्हें भी जीने का पूरा हक हाँ है उसी तरीके से जैसे कि लड़कों का है फिर हमने ध्यान दिया था चॉइज की तरफ कि चॉइसज आप किस तरीके से लें और किस स्टेज पे जाकर आप ये कमिटमेंट लेवल करें जहां आपको किसी की नहीं सुननी है और आपको अपने कमिटमेंट में तभी पूरा उतर पाएंगे जब आप अपने कान और पूरे सेंसेस सब तरफ से बंद कर लेंगे क्योंकि नहीं तो आपको सारे तरफ से इतने जो प्रेशर आएंगे आप अपना आपका बैलेंस खो देंगे और आप अपने गोल से डगमगा जाएंगे ठीक है रमेश जी जी जी तो और फिर हमने ये देखा था कि इन सारी चीजों को देख के साथ साथ किस तरह से कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन कॉन्फिडेंस के बारे में हमने बहुत डिस्कस किया था कि कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्डअप हो और ओवर कॉन्फिडेंस किस तरह से आपकी लाइफ में डिजास्टर ला सकता है क्लैरिटी नहीं होने के कारण और लो कॉन्फिडेंस किस तरह से आपको तोड़ सकता है फिर हमने देखा था कि डिटर्मिनेशन कॉन्फिडेंस का वो स्टेप है कि जब कॉन्फिडेंस आपके पास होगा तभी आप किसी चीज का डिटरमिनेशन कर पाएंगे और राजीव जी ने इसके काफी खूबसूरत से एग्जांपल्स दिए थे हमारे लास्ट एपिसोड में कि उनके जो बीएसएफ है वहां पर भी ये सारी चीजें प्रैक्टिकली समझाई जाती है ताकि प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट में लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके तो आज मैं ये करना चाहूंगी कि मेरे जितने भी ऑडियंसेस है ना रमेश जी, जी जी जी जितने भी बाहर बैठे हम लोगों की बातें सुन रहे हैं वो आज फिर से पेपर पेंसिल लेकर आ जाए <laughs> जरूर क्योंकि अब ये एक ऐसा होमवर्क देना है मुझे जहाँ जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी ना उन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो अपने आप निकाल पाएंगे ये मैजिक है रमेश जी हेलो हाँ जी आ, ये... हाँ ये ये मैजिक है रमेश जी तो मेरे ख्याल से अब आप भी एक पेपर पेंसिल राजीव जी देखो, राजीव लेके बैठे अतिन जी और राजीव जी इस बात से सहमत लास्ट में जरूर हो बोलेंगे शेफाली जी मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ राजीव जी क्योंकि आप भी इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं मुझे ये पता है और ने तो लाइफ में देखा है स्टार्टअप्स के साथ जब बच्चे अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो पेपर पेंसिल लेकर अगर आ चुके हैं लोग शेफाली जी <laughs> एक पांडे जी है कोरबा ऐसी पदारे हुए है वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कहाँ से आए हुए हैबा छा ओके हाँ किस कर रहा है सवाल आप ही करना है आ, मेरे से करना है। अच्छा हाँ हाँ मैं पांडे कोरबा से आया हूँ और स्वागत है आपका स्वागत है पांडे जी। अच्छा लग रहा है कि आज जो डिजास्टर की बात और ह्यूमन डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर की बातें चल रही है तो ये तो एक बड़ा ही नया तौर तो तरीका नजर आ रहा है और इससे तो बहुत ही लोग लाभदायक होंगे और मैं सुन रहा था कि कमीशन देते हैं और दूसरे लोगों को डॉमिनेट करते हैं तो मुझे तो लगता है कि इस कंपटीशन के दौर पर यदि कोई कोई एक दूसरे को ना करे तो कोई नया तरीका भी नहीं निकलेगा जब एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं तब तो नए तरीके निकलते हैं डेट इज द वे ऑफ आप डेवलपमेंट आपका कहने का क्या मतलब जब तक तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी थी उसका डेवलपमेंट नहीं होगा वो अपना रास्ता नहीं खोजेगी उससे बचने का हाँ तो हम यहां ये यह बात नहीं कर रहे थे कि कोई भी डोमिनेट करे हम ये बात कर रहे थे कि बात कोलोबरेशन की हो कोलोब्रेशन की जब बात होती है ना पांडे जी तो वहां ऐसा होता है कि तुम भी जिए और हम भी जिए और हम साथ साथ जिए क्योंकि वो समाज तो कभी भी अच्छा समाज हो ही नहीं सकता जहां छोटों को खत्म कर दिया जाए और बड़े और बड़े होते जाए ठीक है ना पांडे जी और मेरे ख्याल से आप इस बात से सहमत और अच्छी तरीके से होंगे गई ये बात सही है कि हमेशा से हमने देखा इतिहास भी इस बात का गवाह है कि हमेशा जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने छोटों को खत्म किया है लेकिन जो आज इस कल्चर क्योंकि आज हम सिविलाइज्ड हैं कल्चर है तो हमें यह बात समझ में आनी चाहिए कि हमें अगर हमें जीना है तो हमें दूसरों को भी जीने का हक देना है ठीक है ना पांडे जी आप इस बात से सहमत हैं नहीं बात तो आपने बहुत सही कही है परंतु हाँ, तो मुझे तो लगता है कि एक बड़ा पहलवान जब तक दस मुक्के नहीं खाएगा वो पहलवान नहीं कहलाएगा हाँ तो उसको मुक्के अगर खाने हैं ना तो उसके लिए जो ये कॉमन मैन है ना कॉमन लोग उनको सबको साथ मिलना बहुत जरूरी है ताकत टीम से ही बनती है तो मेरा यह मानना है की अगर ताकतवर कोई इंसान है ताकत पर कोई इंसान है और अगर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी गलत चीज के लिए कर रहा है तो लॉर्ड कृष्णा ने भी कहा था कि हथियार उठाने ही लेने चाहिए क्यों मानी जी नहीं एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए इस हाँ, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ हाँ, हाँ, एक दूसरे को यदि हम क्रॉस नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति सोचेगा की ये तो हमेशा हमेशा हेल्प मिलती रहती है मुझे अल्लाह देखा को तो कौन जाए कमाने को नहीं अल्लाह ऐसी देता ही नहीं है ना अल्लाह ऐसा देता खाए अल्लाह ने तो आपको बोल रखा है कि आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही मिलेगा जितना आप में कैपेबिलिटी डेवलप करोगे आपको उतना ही मिलेगा लेकिन यहाँ जो आपने बात की वो बात कॉम्पिटिशन की, की। पांडे जी यकीन करिए कॉम्पिटिशन ने मार डाला है हम लोगों को हमारे बच्चे ना कहाँ तक पहुंच गए हैं इस कॉम्पिटिशन के मारे में ना पांडे जी आपको नहीं मुझे तो बस सही लग रही है तो रोज न्यूज में रोज न्यूज में मेरे को खत्म करने दीजिए पांडे जी अगर रोज न्यूज में हम देखेंगे ना तो कभी बच्चा कभी डिप्रेशन में जा रहा है स्ट्रेस में जा रहा है कोटा आप बहुत छोटी सी जगह है राजस्थान की कोटा में अगर आप जाके देखे तो मेरे ख्याल से हर हाँ, दूसरे तीसरे दिन एक बच्चा सुसाइड कर रहा है ये कॉम्पिटिशन का ही कारण है जिसके कारण की आज हमारा बच्चा यहाँ पहुंच चुका है की ना तो उसे खेलने का वक्त रहता है ना उसे अपनी लाइफ एंजॉय करने का वक्त रहता है वो सिर्फ कंपटीशन में भी मारा जा रहा है तो मैं यहाँ बात थोड़ी सी एकदम अलग हट के कहने वाली हूं क्योंकि जो नॉर्मल हमारा जो समाज है उसमें ये बातें बहुत चली आ रही है क्योंकि हम एक ऑटो पायलट पे चलते हैं और हमारा ऑटो पायलट सिस्टम ये कहता है कि बड़े लोगों को छोटे लोगों को खत्म करना है तभी ये दुनिया चलती है या ये इकोसिस्टम ये चीज तो ऐसी ही रहनी चाहिए तभी तो कोई चीज बड़ी बनकर सामने आती है लेकिन अगर आपन ऐसा कर लिया जाए कि ये समाज को कंपटीशन से हटाकर कोलाब्रेशन की तरफ लेके चले जाए कि हम एक कोलोबरेट होके टीम होकर काम करे तो मेरे ख्याल से फायदा सभी का बराबर हो जाएगा ना क्यूँकी लीडर तो वही बनेगा जो काबिल होगा यहाँ ताकत की तो बात ही नहीं है फिजिकल ताकत की तो बात ही नहीं है ना पांडे जी यस यस बात आप एग्री कर रहे हैं मेरे से? बिल्कुल आई एम 100% एग्रीड यू कि इज सेट बट कंपटीशन इज़ इज़ दे हैविंग बिकॉज़ इफ इन द कोटा सम प्रॉब्लम देन अदर ओपन सच प्लेसेस देयर वन वीव टू रिहेबिलिटेशन सेंटर्स Then the person can can go and they can save their life. पर्सन कैन गो एंड देव दर लाइफ टू गो टू द रिहेबिल हॉस्पिटल भी ऐसे ना हो जहाँ डिप्रेशन का इलाज हो फार्मास्यूटिकल है पांडे जी नहीं वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं सेंटर सुड बी दे कॉम्पिटिशन दो तरह की होती है एक तो होती है, हाँ, yes. है न पांडे जी okay, एक, एक होती है, healthy competition, हम कहते है जिसको कहते हैं स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट कि हम घर में बैठे क्रिकेट देख रहे हैं हमने अपना फ्रिज और टीवी नहीं तोड़ दिया अगर पाकिस्तान से हिंदुस्तान हार गया ठीक yes, है ना यस यस ठीक है बजाय हम ये देखे कि हम एक हेल्दी कंपटीशन को बनाकर चले कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों खेल रहा है और अगर हिंदुस्तान हार गया पाकिस्तान से तो हम ये सोचे की हिन्दुस्तान को और मेहनत की जरूरत है तो ये होती है हेल्दी कॉम्पिटिशन क्यूंकि जीतेगा तो वही जिसने प्रैक्टिस किए जीतेगा तो वही जो काबिल है लेकिन यहाँ पे अगर आपने अपने घर के टीवी फ्रिज तोड़ दिए ना तो अगली बार आपके घर में इतना झगड़ा हो जाएगा तो फिर तो सबसे बड़ा डिजास्टर घरों में बन जाएगा ना पांडे जी नहीं बात तो हेल्दी कंपटीशन पांडे जी इसलिए कंपटीशन की बातें कर रहे हैं कि कंपटीशन हो लेकिन हेल्दी कॉम्पिटिशन हो अगर उसके साथ कोलोबरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है की अगर एक बच्चा मेरी क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ पा, पा रहा है तो मैं उसे हेल्प करूँ मदद करूँ क्योंकि एक चीज तो मैं मानती हूं कि नेचर उसी की मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है या नेचुरल लॉस की बात हो रही है या वो कानून की बात नहीं हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट बनाता है नेचर हमेशा ये कहता है कि कोलोबरेट करके काम करो और अपने से जो नीचे वो लोग हैं उन्हें उठाते चलो ठीक है भांडे जी बिल्कुल 100 परसेंट एग्री जो तो समाज को बदलने चलते हैं ना बदलने की कोशिश करते हैं जो चलता आ रहा है उसको चला बहुत समय तक चला इतने साल आजादी के हो गए हिंदुस्तान कहाँ पहुँच पाया है आप भी जानते हो मैं भी जानती हूँ शिफाली जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है हाँ। आखिरी में हाँ। रमेश जी कॉम्पिटिशन ऐसी हो जाती है की आदमी अपने विश्वास को खो देता है आदमी अपनी जिंदगी को खो देता है तो ऐसे कंपटीशन को लोग माने लेकिन मुझे नहीं लगता की ये कॉम्पिटिशन होनी चाहिए इस दुनिया में जी कॉम्पिटिशन इस तरह का ना हो जहाँ कॉम्पिटिशन हो एक दूसरे को हम लोग आगे बढ़ाते चले ये चलिए है राजीव जी सहमत है, मैं आप तो, हेल्दी ही को उठाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई भी चीज जो है वो हेल्दी कॉम्पिटिशन से इम्प्रूव होती है ये ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में हमने सबने देखा है रोज भी हम देख रहे हैं इस चीज को मैं मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ राजीव जी बात पर, पर। कोलाब्रेशन भी काफी जरूरी है ना राजीव जी और आपके पीएसएफ में और ये सेना में तो ये चीज बहुत अक्सर देखी गई है देखिए ये कोलोब्रेशन अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे शब्दों में कहें तो इसको एक टीम हाँ, team, बोलते हैं मैंने मैंने यूज़ किया है उस शब्द को हाँ, तो बगैर बगैर टीम वर्क के तो अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता है exactly, exactly. हमने पंचतंत्र की कहानियों में भी पढ़ा है कि अगर हम एक डंडी हमारे पास होती है तो उसको तो कोई भी तोड़ सकता है मगर जब तो वो डंडी का एक एक पूरा मुठा बना दिया जाता है तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है यह हम बचपन से हम सुनते आए हुए पंचतंत्र की कहानियों में तो टीम टीम ही आगे आपको ले जाती है और टीम ही आगे सक्सेसफुल होती है तो टीम तो बहुत जरूरी है हाँ राजीव जी, राजी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शेफाली जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और ये जो हेल्दी कंपटीशन हेल्थी कॉम्पिटिशन के बारे में, थोड़ी बीच में रोचक बातें भी आ गई है अभी वक्त हो गया है ब्रेक का तो ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से हम जुड़ते हैं आप सभी से आप सुन रहे हैं कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर पर समय की मांग इस पर विशेष कार्यक्रम हो रहा है जैसे की ह्यूमन के बारे में में में बात करते करते हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में वर्तमान समय में जो चीजें हो रही उन पर थोड़ा सा विचार और प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं चलिए आगे ये जो चीजें हैं जारी रहेगा लेकिन अभी सुनते एक बहुत ही खूबसूरत नगमा आप सुन रहे हैं 90.4 सुनते रहो वसीम हमारा बैंड लंदन में जाने वाला है यार बट आई डोंट नो यू सिल ही पहले बल्कि जब काएगी करो मे बात हो तो कंकरोग की बात हो जीत भी तेरे साथ हो सब कफन तेरे अगर मगर बा आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जैसे कि शेफाली जी तो हमारे साथ पहले से ही है उसके बाद सेकेंड हमारे राजीव हजेला जी भी जुड़े हुए हैं और अटेंड भी हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं वो के बारे में जैसे आपके साथ बात किया तो आइए इन सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन की तरफ लेके जाए जी। तो अगर लोग मेरे जितने भी ऑडियंसेज है प्यारे प्यारे से ऑडियंसेस माँ बाप बच्चे भाई बहन वो एक पेपर पेंसिल लेकर आए और एक सर्कल बनाए जी जी सर्कल बनाए एक हाँ सर्कल आरा तीछा भी बन सकता है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ हम ब्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं कंटेंट की बात कर रहे हैं जी, जी जी तो आप एक सर्कल बनाएं और सर्कल को चार दिशाओं में चार आ, उसमें हिस्सों में बांट ले एक हॉरिजेंटल लाइन खींचे और एक वर्टिकल लाइन खींचे खींच ली रामेश मजा आएगा हाँ कर रहे हैं <laughs> तो एक हॉरिजेंटल लाइन खींचे एक वर्टिकल लाइन खींचे और आपके लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड टॉप लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखिए पे ऑफ प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स अच्छा प्रॉफिट्स लिखिए जी लिख दिया प्रॉफिट और स्टॉप के राइट हैंड साइड में आप लिखिए पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज यानी प्रॉफिट के नीचे वाला साइड में नहीं नहीं नहीं प्रॉफिट uh, आपने ऊपर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर ही राइट हैंड साइड में आप लिखिए पॉजिबिलिटीज अच्छा ऊपर ही पॉजिबिलिटीज हाँ पॉजिबिलिटीज जी लिख दिया अब नीचे आप आइए नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखिए प्रोसेस तरीका प्रोसेस जी जी और नीचे राइट हैंड साइड में आप लिखिए पीपल लोग पीपल ठीक है लिख दिया मैंने ठीक है तो अब हमारा चार हिस्से भी बच चुका है जिसमें एक तरफ लेफ्ट ऊपर प्रॉफिट है राइट पॉसिबिलिटीज है नीचे राइट में हमने पीपल रखा है और लेफ्ट में हमने प्रोसेस लिखा है जी अब आपके पास एक प्रॉब्लम आई है और प्रॉब्लम हमेशा एक चैलेंज लेकर आती है वो आपको ग्रो करती है या एक चीज करते हैं प्रॉब्लम हमेशा आपको एक लर्निंग की तरफ लेके जाती है प्रॉब्लम और चैलेंजेस ही आपको ग्रो करते हैं ठीक है जी लर्निंग की तरफ लेके जाती है तीन सवाल अपने आप से कीजिए अगर आपके पास एक चैलेंज है वो सर्कल को आप साइड में रखिए जी और अब आप अपने आप से तीन सवाल कीजिए एक बहुत कोई सी भी प्रॉब्लम जो कि आपने अभी देखी है या दस साल पहले देखी है उस प्रॉब्लम को सामने लेकर आइए सिर्फ एक प्रॉब्लम को नहीं, नहीं, नहीं। अपने दिमाग में लेकर आइए सबसे पहले प्रॉब्लम हमारे दिमाग पे आती है सोच में आती है ठीक है सही बात जो हो चुकी है वो सोच पे आती है तो हम क्लैरिटी के साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम को देखें और हम ये देखें कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्किल्स ऑलरेडी हैं, यानी कि उस वक्त थी ऑलरेडी हमारे पास आप समझ रहे हैं रमेश जी हाँ हमारे से... पे प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कौन कौन से स्किल्स हमारे पास ऑलरेडी है दूसरा है कि हमने जब ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई है तो हमने कौन कौन सी स्किल्स बाहर से ली है या फिर हमने डेवलप की है ठीक है जब हमारे पास एग्जाम्स आते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं ना जो जो चीजें हमें पता है उसका ठीक है नहीं तो बाकी चीजों के लिए कोचिंग और ट्यूशंस के लिए जाते हैं तो ये थोड़ा सा उसी एग्जाम उसी तरीके से आप सोचिए कि आपके पास एक प्रॉब्लम आई है आपने एक प्रॉब्लम के बारे में सोचा है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कौन से स्किल्स इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपके पास ऑलरेडी है और कौन से स्किल्स आपने डेवलप की है अपने अंदर ठीक है थीक। अब आप ये देखिए कि इस एक प्रॉब्लम ने आपकी स्किल्स को डेवलप कर दिया हाँ आपको बेटर बना दिया जी yes? यस यस और दूसरी चीज आपके अंदर का जो पोटेंशियल था जो स्किल्स थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्योंकि आप पूरे तन मन धन से लगे लग होंगे इसको सॉल्व करने के लिए ठीक है तो आपके अंदर का पोटेंशियल बाहर आया शायद कुछ ऐसी छुपी हुई स्किल्स बाहर आई जिसके बारे में आपको पता नहीं था लेकिन इस चैलेंज और इस प्रॉब्लम ने आके आपको वो दिखा दिया मान लीजिए पागल कुत्ता आपके पीछे दौड़ रहा है तो आप उतनी रफ्तार से दौड़ेंगे जितनी रफ्तार से शायद जिंदगी में आप कभी नहीं दौड़े ठीक है।, <laughs> है तो एक <laughs> प्रॉब्लम सामने आकर आपको उसी पोटेंशियल को बाहर निकाल रही है जी जी. और वही प्रॉब्लम आपको बाहर से दूसरी इसके सपने अंदर डेवलप करने की क्षमता दे रही है <laughs> तो एक प्रॉब्लम ने आप में कितना ज्यादा ग्रोथ कर दिया मेरे ख्याल से आप एक बेटर वर्जन बन गए अपना ठीक है ठीक है तो ये प्रॉब्लम तो को आपको किस तरीके से हैंडल करना है अब हम अब सर्कल के पास आते हैं जी। कि किस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को हैंडल करना है ठीक है प्रॉफिट्स। पहला क्वेश्चन जो हमें खुद अपने आप से पूछना है ये चैलेंज या ये प्रॉब्लम या ये इश्यू हमें कौन से फायदे दिलाएंगे क्योंकि रमेश जी हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे हमें फायदा ना हो करते हैं कोई भी काम जिससे हमें नुकसान हो नहीं करते वो दोस्तों को ही छोड़ देते हैं पुराने पुराने जो हमें नुकसान दिलाते हैं ठीक <laughs> है ना जी <laughs> है ना सही बात तो अब हम देखते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम चैलेंज या इवेंट जो भी है वो हमें क्या फायदा दिला रहा है ठीक है <laughs> पहला क्वेश्चन ये हमारे कितने फायदे का है <laughs> और अगर फायदे का नहीं है तो उसको हटाई दीजिए उसकी तरफ सोचना ही नहीं है सोचना अपना टाइम वेस्ट करना है मुझे नहीं लगता हमने पहले एपिसोड में बात की थी कि टाइम है जो वो पैसे से ज्यादा मूल्यवान है राजीव जी ने इस बात को एग्री किया था राजीव जी इनफैक्ट इस बात को सामने लेकर आए थे ठीक है तो रमेश जी अब हमें ये देखना है कि हम इस अगर हमारी प्रॉब्लम हमारे फायदे की है तो हम नीचे जाएंगे लेफ्ट एंड साइड में हम देखेंगे इसका प्रोसेस क्या है अगर हमारे ये फायदे की है तो इसका प्रोसेस क्या है यानी कि किस स्टेजेस में किस प्रोसेस के साथ हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं यानी कि हम सॉल्यूशन की तरफ देख रहे हैं प्रॉब्लम है हम समझ चुके हैं हम एक्सेप्ट कर चुके हैं जैसा एग्जांपल लीजिए मेरा बच्चा फेल हो चुका है ये प्रॉब्लम है और अब मैं इसका फायदा यह देखती हूं कि मुझे कम से कम अपने बच्चे की क्लोज जाने का क्योंकि हर चीज को पॉजिटिव लेना जरूरी है इस तरह से बच्चे को तो छोड़ नहीं सकते ना कि बच्चा प्रॉब्लम है अब मुझे इस प्रोसेस पे आना है कि बच्चे को पास बैठाकर मुझे किस तरह से उसे डील करना है तो ये प्रोसेस जी ठीक है प्रोसेस की स्टेप्स बता ली ली आपने लिख कि आपकी क्या स्टेप्स होनी चाहिए उसके बाद आप आइए पीपल लोग अब आप देखिए कि इस एक प्रॉब्लम में कौन कौन से वो आपके रिश्तेदार हैं आपकी पति आप पत्नी आपके बच्चे आपके पड़ोसी जितने भी पीपल आपकी दिमाग में आ रहे हैं याद आ रहे कि ये सॉल्यूशन वो दे सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है तो उन पीपल की लिस्ट बनाइए mm -hmm. याद है कल हमने एक बात की थी कि डिटरमिनेशन होने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम या अपने बात को सिर्फ उन्ही लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इसमें आपके पार्टनर्स बन सकेंगे उनके साथ नहीं जो इसमें आपको नुकसान देंगे याद आया आपको जी जी जी मैंने कहा था डिस्कस आपको हर किसी से इस बात को नहीं करना है सिर्फ उन्हीं के साथ करना है और अगर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है तो बात को सिर्फ अपने तक रखिए कमिटमेंट होने के बाद तब तो आप प्रॉब्लम या की तरफ कमिट हो गए सोल्यूशन तरफ जा रहे है आप प्रोसेस पे आ गए हैं और आप उन पीपल की तरफ जा रहे हैं और उनकी लिस्ट बना रहे हैं ठीक है ठीक है अब ये लिस्ट बनाने के बाद आप राइट में ये इसी सर्कल में जाना है आपको यानी कि आपको ऊपर लेफ्ट से नीचे होते हुए टॉप राइट में जाना है अभी हम पॉजिबिलिटीज पे, पे पहुंचेंगे बहुत अच्छे स्टूडेंट है रमेश जी आपक्यू अच्छा, <laughs> तो अब हम पॉजिबिलिटीज की तरफ देखेंगे की अब ये सारी चीजें होने के बाद हमारी इस प्रॉब्लम की पॉजिबिलिटी हमें क्या क्या दिखाई दे रही है ठीक है चीक, कि चीक। किस possibilities के साथ पॉजिबिलिटी हम अगर हमारी सेवेंटी परसेंट है तो फिर से उस चीज को दोबारा से रोटेट करिए दोबारा से रोटेट करिए शायद हम प्रोसेस कुछ छूट गया है होता है ना जी दोबारा लिखिए दोबारा देखिए दोबारा देखिए बोलते है ना सही बात है तो अब आप दोबारा से प्रोसेस पे आइए प्रोसेस के बाद आप पीपल तक जाइए शायद कोई आदमी आपको याद नहीं आ रहा है कोई पुराना दोस्त जो इसका नंबर आपसे डिलीट हो गया या आपने जानबूझकर डिलीट कर दिया था तो वो कहते हैं ना कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आता है खोटे सिक्के को भी नहीं फेंकना चाहिए तो वो सारी चीजों को आप दोबारा करिए फिर आप पॉजिबिलिटीज की तरफ आइए क्योंकि हर चीज की पॉजिबिलिटीज होती है ठीक है। अब आप पॉसिबिलिटीज की तरफ आ गए ये पूरा का पूरा जब आपने लिस्ट बना लिया तो इस प्रोसेस के साथ आप किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन तक बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे बस इतनी है कि आप इसमें पूरे बैलेंस और पूरे माइंडफुलनेस के साथ बैठे विदाउट एनी है। क्योंकि और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो कल आपने बात की थी कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए राजीव जी ने यह बात बड़ी खूबसूरती से कल कही थी कि जब एक बच्चा कुछ प्रॉब्लम करके आता है तो पेरेंट्स उस पर पे बहुत चढ़ जाते हैं इन्होंने एक शब्द यूज किया था कि माँ बाप बच्चे पे चढ़ जाते हैं तो अगर चढ़ रहे हैं आप तो आपके पास बैलेंस ऑफ माइंड नहीं है आपने भी बहुत सारी गलतियां की है और आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं गलतियां से ही इंसान बनता है तो अब आप आपको पहले तो सबसे पहले उस बच्चे को उस प्रॉब्लम को जो भी वो चीज है उससे एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हंड्रेड एक्सेप्ट करने के बाद ही क्योंकि आप किसी भी चीज को रिजेक्ट करेंगे ना तो वैसे ही आपके पास उसका सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा तो आप एक्सेप्ट करिए एक्सेप्ट के बाद आप अटेंशन पूरा पूरा के साथ फोकस के साथ डिटर्मिनेशन के साथ कमिटमेंट के, के साथ इस चीज को किया तो आप खुद ब खुद पॉजिबिलिटीज की तरफ पहुंच जाएंगे चाहे वो प्रॉब्लम कोई से भी हो चाहे किसी ने भी दी हो लेकिन आप बैठकर उसका सलूशन निकाल लेंगे राजीव जी आपकी बात को एंडोर्स कर रही हूँ कल आपने कहा था ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सलूशन ना हो शेफानी जी अगर आप परमिट करें तो मैं आप जो ये सलूशन निकालने की बात कर रही हैं उसके ऊपर मैं अपने लाइफ का एक लिविंग एग्जांपल दे सकता हूँ परमिशन में कौन होती है राजीव जी आप मोस्ट वेलकम है <laughs> प्लीज बताइए जी जी मैं आपके आपके श्रोताओं से पर, अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा ये सोल्यूशन निकालना और किस तरीके से डिटर्मिनेशन से आदमी वो कर सकता है जो शायद असंभव लगता है जी हुआ ऐसे कि मैं अपने शुरू के करियर में अर्ली सेवेंटीज में कमांडो कोर्स कर रहा था जिसमें मैं कल भी जिक्र कर रहा था उसमें जिसमें जब मैंने कॉन्फिडेंस जम्प की बात की थी जी। तो, तो उसमें फाइव रेसेस करनी पड़ती हैं और ये मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा ये तीन महीने का कोर्स होता है इसमें फाइव रेसेस क्रॉस करनी पड़ती हैं थर्टीन किलोमीटर ट्वेंटी किलोमीटर ट्वेंटी सिक्स किलोमीटर थर्टी टू किलोमीटर और फोर्टी किलोमीटर का तो मैंने तीन रेसेस क्वालिफाई ली थी और चौथी रेस 32 किलोमीटर की मुझे करनी थी और मैंने कल भी जैसे जिक्र किया था लास्ट एपिसोड में कि इसमें 20 आपके बैक पर वेट होता है सामान होता है।, है।, है और 5 केजी की राइफल मतलब 25 केजी लेके आपको 32 किलोमीटर दौड़ना है अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मुझे दिन में वायरल फीवर हो गया oh, oh, oh. और ये रेसेस जो है ये बिल्कुल लास्ट में होती लास्ट है जाकर के मतलब ग्रेजुअली थर्टी टू किलोमीटर कई महीने बाद फोर्टी किलोमीटर लास्ट में होती है जब मुझे फीवर आ गया तो मुझे मेरे आंखों के सामने अंधेरा आने लगा की मैं अगर ये रेस में फेल हो गया फीवर की वजह से मैंने क्रॉस नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगा और मेरी तीन महीने की पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी मेरे कैरियर पे इफेक्ट पड़ेगा और ऐसे कई निगेटिव थॉट्स मेरे में आने लग गए तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं? मैंने सीधा अपने हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया और डॉक्टर को अपनी सिचुएशन का को एक्सप्लेन किया मेरा बुखार इतना तेज नहीं था आ, आ, मुझे इतना याद नहीं है करीब 35-40 साल पुरानी बात है तो ऐसे 100-102 रहा होगा तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला डॉक्टर साहब आप जो मर्जी करो मेरे साथ मैं पूरा रात भर रुकने के लिए तैयार हूँ मगर मुझे सुबह 32 किलोमीटर दौड़ना है बस मुझे आप फिट कर दीजिए तो डॉक्टर साहब मेरी सिचुएशन को समझे थोड़ा हंसने भी लगे <laughs> कहने लगे अरे आपको मैं बिल्कुल फिट करूंगा और आप 32 किलोमीटर दौड़ेंगे ये मैं यकीन दिलाता हूँ आपको तो मेरी जो मेरा हौसला जो कम हो रहा था तो आप मुझे उससे प्रोत्साहन मिला और आप यकीन नहीं मानेंगे मुझे रात बारह एक बजे तक ट्रिप चलता रहा कही पता नहीं कितनी ग्लूकोज की बोतलें और एंटीबायोटिक क्या क्या चढ़ता रहा और ये जो रेस थी वो सुबह चार बजे से होती है और ये सनराइज से पहले पहले खत्म हो जाती है अच्छा तो क्योंकि तो सनराइज के बाद आप इतनी लंबी रेस के साथ नहीं दौड़ सकते जी और विद द ऑफ़ गॉड मैंने 32 किलोमीटर की रेस क्वालिफाई की रमेश जी क्या इट वॉज एट वॉज ए मिराकिल इट वॉज ए मिराकिल और केवल मैं ये कहूंगा की मैंने अपना डिटर्मिनेशन नहीं खोया मैंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया और जो मुझे डॉक्टर ने जो मदद की और जो मेरा हौसला बढ़ाया तो मैं समझता हूँ कि ये उसी की वजह से और गॉड ने भी मुझे हेल्प किया अदरवाइज शायद मेरे कैरियर पे फेल होने से काफी असर पड़ता तो मैं ये कह सकता हूँ कि आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और पूरी तरीके से पॉजिटिव थाट्स पॉजिटिव विचारों के साथ ऐसा करना चाहिए तो आपको सफलता मिलेगी तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था आपके राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने अपना लाइव एग्जाम्पल अपने साथ घटी हुई एग्जाम्पल आपने अपने अनुभव को हमारे साथ सजा किया बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त भी इस वक्त जो सुन रहे हैं उन्हें भी इस तरह के जो जीवंत एग्ज़ाम्पल है वो सुनने में काफ़ी मज़ा आता है और उससे काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन भी मिलता है मज़ा इन द सेंस, इंस्पिरेशन मिलता है इसलिए मैं ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ और खुशी भी होती है कि हमारे देश में इस तरह के भी लोग हैं जो हर चीज़ को जो है डिटरमिनेशन के साथ अपने पूरे हौसला के साथ हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सफलता निश्चित मिलती है सिर्फ बशतर यही है कि पूरे होश आवाज़ के साथ पूरे जुनून के साथ हमें आगे दौड़ना चाहिए शिफाली जी बहुत अच्छा लग रहा है ये बातें आपके सुनकर और मुझे लगता है कि अभी फिर से एक ब्रेक का टाइम हो रहा है अभी लेते एक छोटा सा और एक ब्रेक उसके बाद फिर से हम जुड़ेंगे आप सभी से बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी से बात करके और कुछ नई बातें हमारे बीच में आ रही हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कराते रहो चलो जरा सी सिपोने दो उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो हवा जरा सी लगने, सोया सया झा जगह को हवा जरा सी सिो झील तो दो देखो कहां पे जाती है उलझे नहीं तो कैसे सुलझोगे बिखरे नहीं तो कैसे निखरोगे उल् दो ओ। रा सिलाई दो सोया जगने दो मंगखो हवा हवा जरा श आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का ब्रह्म है, कुमारी नमस्कार स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेहमान अटिन वेदा बेंगलुरु से राजीव हजेला जी लखनऊ से और चेन्नई से शेफाली वेदा इन सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शेफाली जी हाँ रमेश जी राजीव जी आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया और जब आप ये बात कह रहे थे ना तो मैं आपको दौड़ती हुई देख रही थी <laughs> मतलब हाँ मतलब 32 किलोमीटर जो आप बोल रहे थे ना मुझे पसीने यहाँ छूट गए सच्ची सच्ची बात बुखार की नहीं है अगर बुखार नहीं भी होता ना आपको तो भी आप सोचिए थर्टी टू जी जी जी It's really amazing कि ये बात एकदम पक्की है कि कॉन्फिडेंस डिटर्मिनेशन अगर हो इंसान में तो वो कुछ भी कर सकता है मेरे is से impossible. ना... Is impossible and मेरे ना से पहाड़ खोद के नदी व जा सकती है राजीव जी क्यों बिल्कुल ये, ये इसलिए मैंने मैंने उचित समझा की शायद ये मैं अपना करूँ ये बहुत जरूरी था वैसे सुनने में तो ऐसा लगता है कि शायद ये संभव नहीं था या ऐसा शायद ट्रू नहीं है मगर ये प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में हुआ है जिस, जिसको मैंने किया है तो मैंने सोचा इसको उसको शेयर करूँ आप सभी से बहुत अच्छा लग रहा है शेयर करना राजीव जी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे बच्चों को भी ये देखना चाहिए की कि, किस तरीके से हिम्मत ना हारे अगर हम तो क्या नहीं कर सकते हैं तो रमेश जी हम ऐसा करते हैं कि राजीव जी ने ये जो एग्जाम्पल दिया है इसको मैं अपने फॉर्मूले में फिट करती हूँ जी जी जी ठीक है ठीक है ठीक है ना राजीव जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप हाँ, फॉर्मूले समझाइए हाँ तो अब मैं फॉर्मूले में फिट करती हूँ कि पॉजिबिलिटी प्रॉफिट प्रॉफिट राजीव जी आपका ये था की अगर आप ये नहीं करते तो क्या होगा कोर्स में फेल हो जाता और मेरे कैरियर पर इफेक्ट पड़ता हाँ तो प्रॉफिट यही है कि अब आपको इस ये जो प्रॉब्लम आई है इसका सोल्यूशन निकालना है क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते ठीक है ना रमेश जी जी तो पहले खाने में फिट हो गया हाँ अब दूसरे खाने पे आते हैं जी दूसरा क्या है हमारा दूसरा प्रोसेस हाँ वेरी गुड प्रोसेस प्रोसेस ये है कि अब ये देख रहे हैं की करना क्या है? है ना राजीव जी जी हाँ क्या क्या है क्या करे क्या नहीं करे ये सारी चीजों के बारे में अब ये सोच रहे हैं कि अब किस तरीके से ये एक ऐसा प्रोसेस बनाए ताकि इस चीज का सलूशन एक सलूशन निकल सके दूसरे खाने में भी फिट हो गया दूसरे में फिट हो प्रोसेस स्टेजेस अब हम आते हैं पीपल हाँ इनकी मदद कौन कर सकता है पत्नी तो एकदम नहीं कर सकती थी राजीव बैचुलर का हाँ चलिए ठीक है बहन नहीं कर सकती थी पेरेंट्स नहीं कर सकते थे कोई भी नहीं कर सकता था सिर्फ आपके लिए प्रे कर सकते थे जो उन्होंने की हाँ बिल्कुल लेकिन यहाँ पीपल की अगर हम जाते हैं कि किस एक इंसान इंसान क्या जो हमारा तीसरा खाना है उसमें आपको जरूरत पड़ी एक डॉक्टर की एक सही डॉक्टर की जो आपको समझ सके जो आपको मोटिवेट कर सके बोल सके कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो हाँ कर सकते हो या राजीव जी अगर डॉक्टर आपको ये कहता की नहीं मुमकिन नहीं ऐसी कोई दवाई नहीं है राजीव तुमको ऐसा करो जाके आराम से सो जाओ माइंड वाले हाँ तो जो आपको डिमोनलाइज करते हैं तो मैं मैं यहाँ पर वो ये कहना चाहूंगा परवाह न करें आप उनको इग्नोर कर दे और आपने आ, जो किया, उसको करें। हाँ, तो आपको वो एक ऐसा इंसान मिला पीपल तो इन्होंने ढूंढ लिया कि किसके पास मुझे जाना है क्योंकि इस वक्त मदद सिर्फ वही कर सकता था जो इनका बुखार चुटकी में दूर कर दे ठीक है न ठीक है तीसरे खाने में फिट हो गया पॉजिटिलिटी हाँ. अब इन्होंने देखा कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है पॉसिबिलिटी इनका कॉन्फिडेंस इतना था कि ये पॉसिबिलिटी के अलावा शायद को सोच ही नहीं रहे थे क्यों राजीव जी बिल्कुल मुझे मेरे को तो वही दिख रहा था कि मुझे क्रॉस करना करो <laughs> तो ये पॉसिबिलिटी इनको दिख रही थी ये मेरे ख्याल से शायद विजुअलाइज कर चुके थे की ये सारी चीज होने के बाद पॉजिबिलिटी सिर्फ एक ही है और वो ये है की जीत है ठीक है ना राजीव जी बिल्कुल जी बिल्कुल जीत तो है अगर आपने मन में डिसाइड किया है तो जीत जीत सब पूरी तरीके से होगी हाँ तो ये आपका जो एग्जाम्पल फिट होके अच्छी तरह से इसको घुमाया कि मैं एक दे रही थी लेकिन हमने ये बोल रही थी कि एक प्रॉब्लम सोचो तो आपने एक प्रॉब्लम और सोल्यूशन भी दे दिया और इससे हमने इस तरह से इस फॉर्मुले में फिट करके देखा की क्या ठीक होता है क्या या नहीं हाली जी जो आपने ये जो फॉर्मूला दिया है जो तरीका समझाया है श्रोताओं को ये बड़े टेस्टेड फार्मूले हैं रिसर्च के बाद ये सब डेवलप किए गए हाँ। हैं इसमें इन इनमें बिल्कुल सच्चाई है और अगर इसको रिलीजियसली और सिंसियरली इसको फॉलो किया जाता है तो कोई शक नहीं है कि हमको सफलता ना मिले तो आपने खुद ही इसको फिट करके श्रोताओं को जैसे समझाया तो मैं समझता हूँ कि श्रोताओं के सामने ये एक बड़ा प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल के साथ उनको एक सोल्यूशन मिला है ये तो एक बहुत अच्छा आपने एफर्ट किया है और मैं इसके लिए आपकी तारीफ करता हूँ धन्यवाद राजीव जी तारीफ क्योंकि आपसे आ रही है <laughs> नहीं एक personality है राजीव जी मैं तो आप मैं तो आपने एग्जाम्पल दे रहा था मगर किस तरीके से आपने उसको साइंटिफिक फॉर्मूले में लगा के समझाया है और जो सोलूशन दिया है वो तारीफ काबिल है धन्यवाद राजीव जी मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ तारीफ काबिल है इनका ये फार्मूला थैंक यू सो मच सफरिया धन्यवाद रमेश जी मुझे अफसोस हो रहा है पांचवे एपिसोड में आपको समझ में आया कि मैं के <laughs> जी हमारे साथ मिस हो रहे हैं अटिन जी रमेश जी मैं शफाली जी की बातों में एकदम ही गुम हो चुका हूँ और मैं मतलब बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं इसमें मैं और मैं मुझे लग रहा है कि मैंने क्यों पुराने एपिसोड कर, कर तो हाँ, मैं, मैं, मैं, राजीव जी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और शेफाली जी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मतलब यही है कि अपनी उम्र कितनी भी हो जाए सीखने की उम्र कभी कम नहीं होती है और बहुत अच्छा लग रहा है मैं आपसे बहुत कुछ सीख पा रहा हूँ इस प्रोग्राम में आके रमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। <laughs> बहुत अच्छा लगा चलिए धन्यवादेंट फॉर्मूला आपको मिल गया है और इसके पहले के जो एपिसोड्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे हम लोग आपको दे देंगे कोई बात नहीं और शेफाली जी हाँ रमेश जी, जी रमेश जी आप कुछ दिन मेरे से कह रहे थे मुझे गुस्सा बहुत आता है तो वो बिलीफ की जब बात हो रही थी याद आया आप जी जी हाँ तो आप एंगल की बात कर रहे थे तो बिलीफ तो एपिसोड जब हम बनाएंगे तब देखेंगे आप अपने एंगर वाले को इसी चीज में फिट करिए। तो हाँ, तो भी है। तो भी पॉसिबल पॉसिबल है। <laughs> है। लाइफ के हर हर प्रॉब्लम का सलूशन जो है इस एक सर्कल से अगर हम लोग जाएंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा जो भी मुश्किल हमारे पास है वो सब कुछ इस तौर तरीके से अगर हम लोग सोचेंगे समझेंगे और स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे तो हर मुश्किल जो है आसान बन सकता है अच्छा शेफाली जी वक्त हो गया है मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जी जुड़े हुए हैं राजीव जी है तो पहले अटिन जी को हम लोग चांस देते हैं कि वो हमारे श्रोताओं को लास्ट में अपने एक मैसेज के तौर पे मोटिवेशन जरूर दें धन्यवाद रमेश जी, जी।, जी मेरे मेरे जितने भी भाई बहन और दोस्त मित्र जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा की जैसे शेफाली जी ने बताया है अपना ये फॉर्मूला यूज कीजिए लाइफ में कोई भी चैलेंजेस हर, हर अंधे के बाद उजाला जरूर है ये याद रखिए बस बात थैंक यू सो मचिन राजीव जी मैं यहाँ पर आपके श्रोताओं को आपके माध्यम से ये दे, मैसेज देना चाहूंगा कि हर चीज में आप पॉजिटिव अप्रोच रखें और आप जो भी काम करें उसको लव करें और उस, उसमें अपने को आ, 100 परसेंट डिवोट करें हंड्रेड परसेंट कंट्रीब्यूशन करें तो कोई शक नहीं है कि आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी तो ये मैं कहना आपके श्रोताओं ऐसी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया शेफाली जी लास्ट कंक्लूजन आपके द्वारा हाँ रमेश जी यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि जो मैंने अब ये फॉर्मूला दिया है उसको राजू जी ने तो कह दिया था रिलीजियसली बहुत अच्छी तरह से अपने यूज में लेकर आए तो आज से अभी से इस चीज की शुरुआत करें इस इस फॉर्मूला को यूज करें क्योंकि कोई मतलब नहीं है इसकी मोटिवेशन या एक की मैं लाइन बोलूं कि ऐसा करना चाहिए या तो मैं आपको एक फार्मूला देके जा रही हूं और इसको आप जिंदगी में उतार लें और इसका आप इस्तेमाल किसी भी प्रॉब्लम किसी भी चैलेंज को इसमें फिट करके देखें और पॉजिबिलिटीज आपको अपने आप ऑटोमेटिकली नजर आएगी और एक लाइन में कहना चाहूंगी जी जिंदगी अगर है मिली है तो वो खुदा की नियमत है जी। अगर आपको ये जिंदगी मिली है तो एक खुदा की नियमत है इसको लेने का या इसको खत्म करने का या ये जो लोग डिप्रेशन या सुसाइड कर लेते हैं हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो जो भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है तो एक ऐसा पल अगर आपकी लाइफ में आता है क्योंकि एक ये, ये जो है ना रमेश जी जो लोग सुसाइड करते हैं वो एक सिर्फ पल की बात होती है जी जी अब जो है ना उनका दिमाग सोचने समझने की शक्ति एकदम खत्म हो जाती है और वो उसी उसी उसी वक्त पे वो एक ऐसा स्टेप उठा लेते हैं शायद उस वक्त अगर वो थोड़ा सा सोच लेते थोड़ा सा अगर कुछ बैलेंस कर लेते तो नहीं हो पाता तो ये जो बात मैं कह रही थी चॉइसेस की जो जो उस दिन मैंने जो बात चॉइसेस जो की जो की थी तो उस वक्त भी आप यही सोचिए कि, कि किस तरीके से अगर आपकी जिंदगी आप ले लेंगे क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं होती है ये आप काफी दिन से सोचते हैं और एक दिन ये कर गुजरते हैं सुसाइड एकदम से नहीं करता इंसान ठीक है ना तो उस वक्त ये सोचिए कि अगर आपने जिंदगी खत्म ही कर ली तो बचा क्या जिंदगी में बचा क्या आपके पास है अगर है तो बहुत कुछ आगे कर सकते हैं क्योंकि जिंदगी आज इस वक्त से हमेशा शुरू होती है कल से फिर शुरू होती है जो चीज पास्ट है उसको भूलते जाइए और आगे अपनी जिंदगी को बहुत खुशनुमा बनाते जाइए खुशनुमा मनाते जाइए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी शब्दों के साथ और वास्तविक एग्जाम्पल देते हुए आपने एक बहुत ही सुंदर फार्मूला भी हमारे दोस्तों को दिया जो हमारे जीवन में बहुत अच्छा काम आ सकता है और श्रोतागण अगर सुन रहे हैं अच्छी तरह से तो मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा चार चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिए एक सबसे पहला आप अपने आप से सवाल करें कि आपके पास जो प्रॉब्लम है उसको देखिए उसके बाद फिर आप इन चारों चीज़ों को लिख लीजिए एक सर्कल के अंदर चार भाग करके फर्स्ट प्रॉफिट सेकेंड आप प्रोसेस में जा सकते हैं तीसरा पीपल यानी लोगों से मिल सकते हैं उसका सलूशन जो आपको देने वाले या जहां से आपको मिल सकता है चौथा है पॉसिबिलिटी जहां आप अपने उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं इसके बाद आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को सिर्फ सुनने तक ना रखें इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करें ये मेरी शुभकामना है और आप, जाते जाते मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आती है हैं जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं तो कुछ अपोजिट भी वाले भी होते हैं उसके लिए ताने मारने वालों की कमी नहीं है मुस्कुराने की आदत डालो ताने मारने वालों की कमी नहीं है आप मुस्कुराने की आदत डालो क्योंकि रुलाने वालों की भी कमी नहीं है ऊपर उठने की आदत डालो क्योंकि इस दुनिया में रुलाने वालों की भी कमी नहीं है ऊपर उठने की आदत डालो तो इस तरह की जो हमारी छोटी छोटी बातें होती हैं इन सभी चीज़ों से भी हमें मोटिवेशन मिलता है कभी कभी हम सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा लेकिन कुछ उन लोगों को देखिए जो ऐसे भी खराब सिचुएशन में वो अपने लाइफ को आगे बढ़ा चुके हैं बहुत हद तक वो अपने जीवन में सक्सेस हो चुके हैं तो आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा चलिए शेफाली जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और लाइव एग्जाम्पल राजू जी देने के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और एटिन जी हमारे साथ पहली बार जुड़े लेकिन अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ शेयर किया बहुत बहुत धन्यवाद जी को शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया रमेश थैंक यू सो मच आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे तब तक दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो